श्रीमदभागवत कथा दशम स्कंद गोवर्धन धारण श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है तब वे नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत ही क्रोधित हुए परंतु उनके क्रोध करने से होता क्या उन गोपों के रक्षक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूँ उन्होंने क्रोध से तिलमिलाकर प्रलय करने वाले नेघों के सांवर्तक नामक गण को व्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी और कहा ओह इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड सचमुच यह धन का ही नशा है भला देखो तो सही एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझ देवराज का अपमान कर डाला जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंदबुद्धि पुरुष भवसागर से पार जाने के सच्चे साधक ब्रह्म विद्या को तो छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटू ही नाव से कर्मय यज्ञों से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं कृष्ण बकवादी नादान अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है फिर भी उसी का सहारा लेकर इन अहीरों ने मेरी अवहेलना की है एक तो ये यों ही धन के नशे में चूर हो रहे थे दूसरे कृष्ण ने इनको और बढ़ावा दे दिया है अब तुम लोग जाकर इनके इस धन के घमंड और हेकड़ी को धूल में मिला दो तथा उनके पशुओं का संघार कर डालो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर नंद के ब्रज का नाश करने के लिए महापराक्रमी मलुद्दगणों के साथ आता हूँ श्री सुखदेव जी कहते हैं परिचित इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघ को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए अब वे बड़े वेग से नंद बाबा के ब्रज पर चढ़ आए और मूसलाधार पानी बरसाकर सारे ब्रज को पीड़ित करने लगे चारों ओर बिजलियाँ चमकने लगी, बादल आपस में टकरा कर कड़कने लगे और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से वे बड़े बड़े ओले बरसाने लगे इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आ आकर खंभे के समान मोटी मोटी धाराएँ गिराने लगे तब ब्रज भूमि का कोना कोना पानी से भर गया और कहा नीचा है कहाँ ऊंचा इसका पता चलना कठिन हो गया इस प्रकार मूसलाधार वर्षा तथा झंझावाद के झपाटे से जब एक एक पशु ठिठुरने और कापने लगा ग्वाल और ग्वालिने भी ठंड के मारे अत्यंत व्याकुल हो गई तब वे सब के सब भगवान श्री कृष्ण के शरण में आए मूसलधार वर्षा से सताए जाने के कारण सबने अपने अपने सिर और बच्चों को निहुक कर अपने शरीर के नीचे छिपा लिया था और वे कांपते कांपते भगवान के चरण शरण में पहुँचे और बोले प्यारे श्री कृष्ण तुम बड़े भाग्यवान हो अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी प्रभो इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी एकमात्र रक्षक तुम्ही हो भक्तवत्सल इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं वे समझ गए कि यह सारी करतूत इंद्र की है उन्होंने ही क्रोधवश ऐसा किया है वे मन ही मन कहने लगे हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है इसी से वे ब्रज का नाश करने के लिए बिना ऋतु के ही यह प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं अच्छा मैं अपनी योग माया से इसका भलीभांति जवाब दूंगा ये मूर्खता बस अपने को लोकपाल मानते हैं इनके ऐश्वर्य और घन का घमंड तथा अज्ञान मैं चूर चूर कर दूंगा। देवता लोग तो सत्य प्रधान होते हैं इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान न होना चाहिए अतः यह उचित ही है कि इन सत्य गुण से च्युत दुष्ट देवताओं का मैं मान भंग कर दूँ इससे अंत में उन्हें शांति ही मिलेगी यह सारा व्रज मेरे आशित है मेरे द्वारा स्वीकृत है और एकमात्र मैं ही इसका रक्षक हूँ अतः मैं अपनी योग माया से इसकी रक्षा करूँगा संतों की रक्षा करना तो मेरा व्रत ही है अब उसके पालन का अवसर आपचा है भगवान कहते हैं सकदेव प्रपन्नाय तवास्मृति चयाचय अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम वे मम जो तो केवल एक बार मेरी शरण में आ जाता है और मैं तुम्हारा हूँ इस प्रकार याचना करता है उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूँ यह मेरा व्रत है इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते के पुष्पों को उखाड़कर हाथ में रख लेते हैं वैसे ही उन्होंने उस पर्वत को धारण कर लिया इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा माताजी, पिताजी और ब्रजवासियों तुम लोग अपनी गौों और सब सामग्रियों के साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ देखो तुम लोग ऐसी शंका न करना कि मेरे हाथ से यह पर्वत गिर पड़ेगा तुम लोग तनिक भी मत डरो इस आंधी पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने यह युक्ति रची है जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया ढाढ़स बंधाया तब सबके सब ग्वाल अपने अपने गोधन छकड़ों आश्रितों पुरोहितों और भृत्यों को अपने अपने साथ लेकर सुभीते के अनुसार गोवर्धन के गड्ढे में आग घुसे भगवान श्री कृष्ण सब रजवासियों के देखते देखते धूप प्यास की पीड़ा आराम विश्राम की आवश्यकता आदि सब कुछ भुलाकर सात दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा वे एक डरा एक डग भी वहाँ से इधर उधर नहीं हुए श्री कृष्ण की योग माया का यह प्रभाव देखकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा अपना संकल्प पूरा ना होने के कारण उनकी सारी हेकड़ी बंद हो गई वे भौचक्के से रह गए इसके बाद उन्होंने मेघों को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वह भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो गई आकाश से बादल छट गए और सूर्य दिखने लगे तब उन्होंने गोपों से कहा मेरे प्यारे गोपों अब तुम लोग निडर हो जाओ और अपनी स्त्रियों गोधन तथा बच्चों के साथ बाहर निकल आओ देखो अब आंधी पानी बंद हो गया तथा नदियों का पानी भी उतर गया भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपने गोधन स्त्रियों बच्चों और बूढ़ों को साथ ले तथा अपनी सामग्री छकड़ों पर लादकर धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल आए सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण भी सब प्राणियों के देखते देखते खेल खेल में ही गिरिराज को पूर्वत उसके स्थान पर रख दिया ब्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेश से भर रहा था पर्वत को दे ही वे भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़े आए कोई उन्हें हृदय से लगाने और कोई चूमने लगा सबने उनका सत्कार किया बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद और स्नेह से दही चावल जल आदि से उनका मंगल तिलक किया और उन्मुक्त हृदय से शुभ आशीर्वाद दिया यशोदा रानी रोहिणी जी नंदबाबा और बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने स्नेहातुर होकर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया तथा आशीर्वाद दिए परीक्षित उस समय आकाश में स्थित देवता साध सिद्ध गंधर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हुए उन पर फूलों की वर्षा करने लगे राजन स्वर्ग में देवता लोग शंख और नौबत बजाने लगे तुम्बरू आदि गंधर्व राज भगवान की मधुर लीला का गान करने लगे उनके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ध्रज की यात्रा की उनके बगल में बलराम जी चल रहे थे और उनके प्रेमी ग्वाल बाल उनकी सेवा कर रहे थे उनके साथ ही प्रेममयी गोपियाँ भी अपने हृदय को आकर्षित करने वाले उसमें प्रेम जगाने वाले भगवान की गोवर्धन धारण आदि लीलाओं का गान करती हुई बड़े आनंद से ब्रज में लौट आई